ऋषु धामसु योग्यं भोक्ता भोगस् यदि तेभ्यो विलक्षण साक्षी चेन्मात्रोहम तदाशिव धामु तीन धाम कौन है जागरण सपन सीषु धामसु धास्थन तीन अवस्था जागरण सपन ससुति इंद्रेथोपलब्धिर्जागरण इंद्रिय के द्वारा अर्थ ज्ञान होता है जागरण अवस्था में सप्न अवस्था में इसे लगता है इंद्रिय है अर्थ भी है उनका ज्ञान होता है किंतु ना तो इंद्रिय है ना तो अलग शरीर है ना रथ है ना मार्ग है ना अलग प्रकाश है श्रुति में भी निषेध किया गया ना तो तत्व रथ तो रथ योग पंथान सब सृष्टिकरक वासनामय है वासनामय है स्वप्न सृष्टि निद्रा से अज्ञान से तो जैसे इस जन्म में कुछ देखा सुना है किसी जन्म का भी संस्कार हो वो संस्कार से इसे वर्ण में बन जाता है प्रपंच कभी कभी नहीं देखा हुआ दिखता है कुछ संस्कार मिल करके हो जाता है कभी दूसरे पशु आदि का किस का सिरच्छेद देखा है अपना शरीर दिखता है दर्पण में मुख दिखता है कभी सपने में अपना शीरच्छेद भी दिखता है अपने मर गया अपने गुल लेते हैं सब लोग ये भी कभी सपने में दिखता है अन्य अन्य वासना मिल करके भी स्वप्न हो जाता है समुद्र देखा है पर्वत देखा है सपने में पर्वत के ऊपर हो जाता है तो समुद्र दिखता है पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो ऊपर समुद्र दिखता है ऐसे कभी नहीं कि पेड़ के ऊपर समुद्र देखा होगा किंतु एक वृक्ष और समुद्र दोनों देखा है तो वृक्ष के फल होता है कभी समुद्र देख लिया फल के स्थान पर ऐसे स्वप्न में जैसे दिखता है ऐसे लगता है तो वासना में प्रपंच है बाह्य इंद्र उपर हो जाने पर स्वप्न होता है जागरण में जो शरीर है उसका भान नहीं होता है अवस्था का भान नहीं होता है देश काल का ज्ञान नहीं होता है तो सपन में इसे कुछ कल्पनामय शरीर तो सवन में जो बनता है शरीर इंद्रिया आदि वो तो सब वासनामय है वास्तव नहीं है इसे दिखता है तो उसको अनिर्वचनीय सृष्टि कहते दिखता है तो अनिर्वचनीय सपन प्रपंच की सृष्टि है विपरीत ज्ञान सपन में होता है अज्ञान तो है अभिपरीत तो ज्ञान भी होता है सुख दुख भी होता है जैसे जागृत अवस्था में क्योंकि स्वप्न भोग भी कुछ पुण्य पाप कर्म का फल है सपना अवस्था में भी कभी सुख होता है तो पुण्य का फल है दुख होता है तो पाप का फल है कर्म इसी प्रकार विलक्षण है कोई कर्म जागृत अवस्था में फल देने वाले कोई स्वप्न में फल देने वाले स्वप्न भोग प्रद पुण्य पाप कर्म तो स्वप्न में ही भोग देंगे जागृत कर्म फल भोग देने वाले पुण्य पाप कर्म जागृत अवस्था में ही देंगे कुछ बीच भीज़ बीच में कर्म समाप्त हो गया तो समय सुश्रुति अवस्था है सुश्रुति अवस्था में अज्ञानते है विपरीत ज्ञान नहीं है जो विपरीत ज्ञान जागृत में सपन में भी है सुश्रुति में विपरीत ग्रहण नहीं अपने स्वरूप को नहीं जानता है भ्रांति ज्ञान नहीं है जागृत में स्वरूप का अज्ञान है सपने में भी स्वरूप का अग्रहण है और उसके साथ साथ ब्रह्म ज्ञान है जैसे रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ रज्जु का अज्ञान रज्जु का अज्ञान और सर्प ज्ञान दोनों एक है रज्जु का अज्ञान है कारण सर्प ज्ञान है कार्य भ्रम ज्ञान अज्ञान होने से विपरीत ग्रहण अज्ञान है अग्रहण अज्ञान उसका कार्य है विपरीत तो ज्ञान रज्ज के ज्ञान नहीं से अज्ञान से ही सर्प भ्रम होता है अज्ञान से जो भ्रम होता है अज्ञान निवृत्त होने से भ्रम नष्ट होता है रज्ज के अज्ञान नष्ट हो गया। रज्जु ज्ञान से रज्जु ज्ञान से स्वप्न सर्प नष्ट होता है इसी प्रकार निद्रा दोष से जागृत अवस्था जागृत शरीर का ग्रहण नहीं होता है सप्न अवस्था में स्वर्प का ग्रहण है और ग्रहण होता है स्वप्न दर्शन होता है विपरीत ज्ञान तो जब जागृत अवस्था में आता है जागृत शरीर का ज्ञान हो गया जागृत अवस्था का ग्रहण हो गया स्वप्न प्रपंच नष्ट हो गया सुसुप्त अवस्था में ये अग्रहण है स्वरूप का ग्रहण स्वरूप का ग्रहण है और विपरीत ग्रहण नहीं है माया अविद्या एक है उसकी दो प्रकार है एक आवरण और एक विक्षेप विपरीत वस्तु दिखाने वाली शक्ति है विक्षेप विपरीत प्रत्युपस्थापिका अविद्या सर्प को दिखाने वाली अविद्या और राज्य को ढाकने वाली अज्ञान का दो आवरण एक विक्षेप है जागृत तो सप्न दोनों में आवरण है और विक्षेप दोनों में किसमें है दोनों में विक्षेप है आवरण भी है सुसुत्य अवस्था में आवरण है किन्तु विक्षेप नहीं है तो विक्षेप अभाव होने मात्र से ही सुसुत्य अवस्था बहुत अच्छी लगती है सुसुति को जाने पर इंद्रिया में जो शांति थक जाती है इंद्रिया वो फिर उसमें विश्राम हो जाता है विपरीत ग्रहण से भोग होता है इसे मानते हैं इष्ट वस्तु के ग्रहण से भोग से सुख होता है इसे मानते है किन्तु भोग करते करते थक जाते हैं थोड़ी देर इंद्रिय व्यापार बंद हो जाए उसे विषय सुख नहीं रहता है तो भी अच्छा लगता है उससे निश्चय करना विषय से सुख मिलता है जितने उसके पीछे अधिक सुख है विषय ग्रहण के बिना सुश्वत अवस्था में विषय नहीं तो भी बहुत आनंद अच्छा लगता है गाढ़ निद्रा में सो गया तो उठने पर बड़े खुश हो करके बड़े निदेश हो गया और निद नहीं लगे तो उसके लिए परेशानी है तो तीनों स्थान में सु स्थानीस यत प्रसिद्धम भोग्यम भोग्य है भोग का विषय को भोग्य कहते हैं थूल प्रपंच है भोग्य जागृत अवस्था में सप्न अवस्था में भोग्य होता है वासना में प्रपंच सूक्ष्म और सुश्रुति अवस्था में भोग्य होता है न आनंद वो आनंद है दुख का अत्यंत अभाव है और आनंद स्वरूप ब्रह्म के समीप हो जाता है अज्ञान आवरण केवल रहता है व्यवधान अज्ञान आवरण व्यवधान नहीं रहे तो सुश्रुति से मुख्य हो जाना चाहिए अज्ञान आवरण बीजे रूप रहता है और दुख का अभाव बीज रूप ज्ञान तो रहता है भावी दुख का कारण रहता है किंतु विपरीत ग्रहण जन्य दुख नहीं रहता है वो दुख का अभाव है विपरीत ग्रहण नहीं होने मात्र से दुख का अभाव आत्यंतिक अभाव नहीं कहते उसको क्योंकि कारण रूप बीज रहता है आगे दुख मिलेगा आत्यंतिक निवृत्ति तो ज्ञान से मुख्य अवस्था में है सुश्रूत अवस्था में निवृत्ति है उस समय सब दु, दुखों का अभाव हो जाता है अत्यंत अभाव होता है किंतु आत्यंतिक निवृत्ति उसको नहीं कहते आत्यंतिक निवृत्ति उसको कहेंगे जिसके आगे फिर दुख नहीं हो ज्ञान होने के बाद हो जाता है, तो दुखों की निवृत्ति होती है, आगे दुख नहीं में होगा इसलिए वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो सुश्चित अवस्था में आनंद भूख कहा गया मांडवके में तो स्थूल आनंद रूपम भोक्ता ये भोग्य हो गया स्थूल विविक्त आनंद रूपम स्थूल भोग्य हो गया जागृत में प्रविविक है सूक्ष्म स्वप्न अवस्था में आनंद रूप है सुश्रुति अवस्था में ये भोग्य हो गया और भोक्ता भोग करने वाले भोक्ता है विश्व तेजस्व प्राज्ञा आंखे जागृत अवस्था में भोक्ता है जागृत अभिमानी आत्मा स्थूल प्रपंच अभिमानी है विश्व सूक्ष्म का अभिमानी तेजस कारण अभिमानी प्राज्ञा है तो विश्व तेजैसे प्राज्ञा आख्या विश्व तेजैसे प्राज्ञा आख्या एक वचन भुगता किया एक ही आत्मा है नाम अलग अलग हो जाता है इसलिए एक वचन क्या भुगत स्थान भिन्न भिन्न होने पर भी अवस्था भिन्न भिन्न होने पर भी भुगता एक ही केवल अभिमानी अभिमान के भेद से नाम भिन्न हो गया स्थूल प्रपंच में अभिमान करता है तो विश्व सूक्ष्म अभिमानी तेजस कारण अभिमानी भोक्ता भोग्य हो गया और भोगस् भोगे सुख दुख अनुभव साक्षात्कार स्थूल प्रवीत आनंद भोगोपी स्थूल भोग सूक्ष्म भोग आनंद भोग जागृत में स्थूल भोग होता है स्थूल सुख दुख होता है स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म और कारण अवस्था में केवल आनंदमय कोश रहता है आनंद रूप का भोग होता है मुख्य जो ब्रह्म रूप आनंद है वो तो अधिष्ठान है उसमें आवरण है तो अज्ञान है वो आवरण वो आनंदोमय कोश कहा जाता है कारण सर रहे वो भोग और भोगश्च यद भव्य थे कि च शब्द है मंत्र में च शब्दाथ अधिदेव दैवादि विभागोपी थोक्तम जो कहा गया है अधिदेव समष्टि है अध्यात्म देह के अंदर है देह संबंधी व्यष्टि है और अधिभूतम के भूत संबंधी भूत है पांच भूत भौतिक भूत जितने हैं ये सब और जीव जितने अलग भूत हैं जितने विभाग होकर के सारे प्रपंच जितने हैं यद भवेदत्त भोग से यद जितने जो कुछ है जागृत सपन सुस्वी अवसा में जो कुछ है। ये हो गया यथोत्तम त्रिधाम त्रिधाम तीन धाम हो गया ये भोग्यादि प्रपंच जातम भवेत भोग्यादी भोग्यादी भोग्या भोग्य आदि से भक्ता भोगा जो कुछ सब कुछ है। प्रपंच जातम प्रपंच वर्ग समोह सब कुछ जितने हे भवेत यद भवेत भवेतिका अर्थ जो स्पष्टम जो कुछ है सब भोग्य है सब का अनुभव करते हैं भोग्य वस्तु प्रकाश्य जिसका अनुभव होता है जिसका ज्ञान होता है वो हो गया प्रकाश्य ज्ञय गेय को प्रकाश्य शब्द से कहते हैं प्रकाश आलोक का विषय घटक प्रकाश्य कहते हैं आलोक होता है प्रकाशक और आलोकों को भी हम जानते हैं तो आलोक भी हो गया प्रकाश आप सूर्य को भी प्रकाश करते जानते हैं तो सूर्य भी आपका ज्ञान का विषय हो गया आपके ज्ञान के विषय होने से सूर्य भी प्रकाश हो गया सूर्य रूप प्रकाश का जो प्रकाशक है स्वजातीय प्रकाश में एक प्रकाश दूसरे प्रकाश का प्रकाशक नहीं होता है दो दीप रखेंगे अधिक प्रकाश वाला है कि कम प्रकाश वाला है कहीं अधिक प्रकाश वाला कम प्रकाश वाले को प्रकाश करेगा तो कम प्रकाश वाला अधिक प्रकाश वाले को प्रकाश करेगा नहीं।, नहीं ये कभी विद्युत आलोक स्तंभ खंभा में आलोक रहता है बंद नहीं करते सूर्य उदय हो गया वो आलोक रहेगा बुझ जाएगा बंद नहीं करता रहेगा तो सूर्य होने पर प्रकाश अधिक दिखता है ना अधिक दिखता है नहीं रात को जैसा अधिक दिखता था सूर्य उदय पर प्रकाश कम दिखता है और धूप अधिक हो गया तो पता नहीं जल प्रकाश जो है जलता है नहीं जलता है तो अन्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं हुआ सजातीय प्रकाश में प्रकाश प्रकाश का भाव नहीं है दीप एक जलाने पर जितने प्रकाश होता है दो तीन दस दीप जलाएंगे तो अधिक प्रकाश होगा अप्रकाश वस्तु को प्रकाश करने के लिए अधिक प्रकाश हो जाएगा किंतु अधिक दीप जलाएंगे तो प्रथम दीप को दूसरे दीप प्रकाश करे अथवा तृतीय दीप प्रकाश करे दस दीप जलाएंगे तो दस दीप, तो दीप मिलकर के प्रथम द्वीप को प्रकाश कर देंगे एक दीप है पहला दस जलाया दस लाइट जलाने से सब मिलकर के पहला को प्रकाश करेंगे कितने जलाए से प्रकाश करेंगे सजातीय प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है तो सूर्य रूप जो प्रकाश उसका जो प्रकाशक जानने वाले आप प्रकाश वो सजातीय नहीं है आलोक रूप प्रकाश नहीं है सजातीय प्रकाश एक आलोक दूसरे आलोक का प्रकाशक नहीं तो सूर्य चंद्र का जो प्रकाशक है आत्मा रूप प्रकाश वो आलोक रूप प्रकाश नहीं वो ज्ञान रूप प्रकाश है ज्ञान का विषय सूर्य होता है ज्ञान रूप प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है ज्ञान रूप जो प्रकाश है वो यदि किसके द्वारा प्रकाशित तो हो जाए तो मुख्य प्रकाश वो हो जाएगा ऐसे ज्ञान तो प्रकाश नहीं होगा मुख्य ज्ञान प्रकाश नहीं होगा प्रकाश रूप तो भी जो ज्ञान हम कहते हैं शुद्ध ब्रह्मत ज्ञान रूपे है किंतु घट ज्ञान पट ज्ञान जब कहते हैं वो घट ज्ञान शुद्ध ब्रह्म हमेशा है आप घट को नहीं देखे होते शुद्ध ब्रह्म रहेगा घट देखने के पहले शुद्ध ब्रह्म था घट दे तो दे देखते समय तो घट ज्ञान पहले क्यों नहीं था यदि घट ज्ञान शुद्ध ब्रह्म होगा आंख बंद कर खोलने के बाद घट ज्ञान हुआ उसके पहले क्यों नहीं हुआ था पहले शुद्ध ब्रह्म था क्या इसलिए शुद्ध ब्रह्म घट का प्रकाश का नहीं हुआ जो हम कहते घट ज्ञान हुआ चक्ष संबंध हुआ आलोक भी हो तो घट ज्ञान उत्पन्न हुआ ये घट ज्ञान शुद्ध ब्रह्म नहीं है क्योंकि उत्पत्ति नाश वाला घट ज्ञान उत्पन्न हुआ फिर नष्ट होगा आंख बंद कर दिया पट को देखा घट ज्ञान नहीं रहा यह जो घट ज्ञान है ये घटाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम अंतकरण जड़ है या चेतन है जड़ है सबका अंतकर्ण जड़ है आपका अंतकर्ण पूरा जड़ है जड़ होने के कारण उसका जो परिणाम होगा वो चेतन हो जाएगा नहीं।, नहीं वो भी जड़ है तो अंतकर्ण का जो परिणाम है जिसको वृत्ति कहते हैं वो जड़ है जितने अंतकरण का परिणाम सब जड़ है अंतकरण की जितने वृत्ति है मन भी जड़े है बुद्धि भी जड़े है काम संकल्प चिकित्सा ज्ञान इच्छा सब जड़ ही है तो घटाकार वृत्ति है घटर रूप परिणाम होता है अंतकरण चक्षु के द्वारा बाहर जाकर के घट देश में व्याप्त हो गया वो वृत्ति कहते हैं घटाकर वृत्ति घटाकर वृत्ति अंतकण का परिणाम हुआ अंतकण विशिष्ट चेतन का नाम क्या है अंतकण विशिष्ट चेतन का नाम प्रमाता जीव है प्रमाता अंतकण अवच्छन चेतना प्रमाता है अंतकण का परिणाम जो वृत्ति हुआ वृत्ति अवच्छ चैतन्य को क्या कहने मालूम है प्रमाण चैतन्य और वृत्ति जाकर के घट देश में व्याप्त होने पर वो उद्देश्य में उसको कहते घटाव चैतन्य का नाम प्रमेय चैतन्य एक प्रमाता एक प्रमाण एक प्रमेय तीन चैतन्य हो गया चैतन्य तो एक ही चैतन्य तो एक ही घटा वृत्ति और अंत इनके भेद से अवचेद के भेद से वो तो तीन ऐसे व्यवहार होता है जैसे आकाश एक होने पर भी घटा आकाश मठाकाश कर्क आकाश गुहाकाश अलग अलग कहते हैं इसी प्रकार अंतकर्ण अवच्छन चैतन्य प्रमाता है वृत्ति अवच्छन चैतन्य प्रमाण चैतन्य घटा अवचन्न चैतन्य प्रमेय चैतन्य तो घटक वृत्ति जो घटाकार वृत्ति हुई उसी वृत्ति में जैसे अंतकर्ण स्वच्छ से चीदा उसमें रहता है वृत्ति में भी चेतन का प्रतिम्ब चिदाभास रहता है और चिदाभास के संबंध से वृत्ति को ही ज्ञान कह देते हैं ज्ञान तो ब्रह्म है किंतु ज्ञान जिस प्रकार दर्पण अंधकार रात में दर्पण दिखाओ तो कमरा में प्रकाश हो जाता है ना नहीं हा? नहीं होता है किंतु दर्पण को कहीं प्रकाश में रह करके सूर्य किरण किसी प्रकार से कोई टॉर्च का प्रकाश दर्पण में देखो दर्पण का प्रतिम्ब कमरा में आएगा तो कमारायण प्रकाश आता है नहीं आता है दर्पण स्वयं प्रकाश नहीं अन्य प्रकाश से प्रकाशित होकर किसको कि प्रकाश कर देता है इसी प्रकार वृत्ति जड़ है स्वयं प्रकाश मान नहीं है तो भी चैतन्य का प्रतिम्ब जो उसी में हो जाता है तो वृत्ति चैतन्य जैसे लगती है जैसे दर्पण है उसी दर्पण में कहीं बाहर से प्रकाश आ गया तो प्रकाश दिखता है कभी किसको भूत भ्रम हो जाता बड़े दर्पण लगा हुआ और दूर से पहाड़ से कोई गाड़ी आती ट्रक उसके आलू को पड़ गया थोड़ी देर पड़ चला गया तो तुरंत वहा दिखा प्रकाश दिखा तो प्रकाश बंद हो गया कमरा तो के अंदर दर्पण है खिड़की में राशन है दूर से ट्रक का प्रकाश बहुत दूर आ जाता है पहाड़ में वो आकर प्रकाश दर्पण में पड़ा था प्रकाश दिखाई ट्रक चलेगी प्रकाश बंद हो गया देखा जोर से प्रकाश आकर चला गया तो भूत है और कहा जाएगा भूत ब्रम हो जाता है कभी कभी ध्यान कर बैठते तो परमात्मा का साक्षात्कार हो ऐसे भी लग जाता है परमात्मा ऐसे ध्यान कर दे परमात्मा प्रकट हुई क्या देखा फिर अल्प चला गया फिर कभी कभी ऐसे प्रकाश किसी संबंध से हो जाता है तो अप्रकाश रूप भी प्रकाश हो जाता है प्रकाश के संबंध से इसी प्रकार वृत्ति जड़ है प्रकाश नहीं अप्रकाश रूप है तो चीत चेतन के संबंध से प्रकाश रूप हो जाने से वृत्ति को ज्ञान कहते हैं तो वृत्ति अवचन चैतन्य है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है वो वृत्ति अवचन चैतन्य कहो और चिदावास विशिष्ट वृत्ति कहो एक उसका नाम ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान चिद्रप ज्ञान के संबंध से जड़ वृत्ति को भी ज्ञान कहते हैं, वही प्रमाण चैतन्य है कभी कभी घट ज्ञान जो कहे ज्ञान को प्रमा कहते तो प्रमा ज्ञान भी कहते है वस्तुतः जो वृत्ति हुए अंतकर्ण वो घट ज्ञान हुआ घट का प्रकाशक घट का प्रकाशक केवल वृत्ति नहीं होती वृत्ति तो जड़े वो चेताभाष के संबंध से चेतन जैसे लगा तो है तो एक साथ वृत्ति जाती है तो उसके साथ चिदाभाष रहेगा और चिदाभाष वृत्ति के बिना नहीं रहता है वृत्ति अंत में ही चेतन का प्रतिम्ब है दोनों घट में जाने पर चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति ज्ञान जैसे प्रकाश जैसे हो जाने घट के अज्ञान को नष्ट कर देता है घट ज्ञान होने के पहले घटक का अज्ञान था आवरण आवरण नष्ट हो जाएगा अज्ञान नष्ट हो गया घट के ऊपर आवरण है आवरण को हटा देंगे तो घटक दिखेगा नहीं दिखेगा अंधकार में तो आवरण हटा देने मात्र से दिखेगा बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है इसी प्रकार घटक का अज्ञान आवरण तो हट गया वृत्ति से और का प्रकाश कैसे हुआ दीप के ऊपर कोई घड़ा को ढाक देंगे उल्टे कर ढाक देंगे दीप दिखेगा ना नहीं, नहीं। प्रकाश जलाएंगे तो नहीं दिखेगा अब प्रकाश बुझाएंगे तो दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा तो घट गोट घोटा देंगे तो बाहर प्रकाश बंद कर देंगे तो बाहर प्रकाश की आवश्यकता नहीं आवरण हटते ही दिखेगा और के अंदर यदि प्रकाश नहीं घाट के अंदर कोई मेढक है घट घोटा दिया वो दिखेगा बाहर प्रकाश नहीं है दिखेगा तो बाहर प्रकाश चाहिए चाहिए अप्रकाश रूप किसी वस्तु को देखने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है किंतु प्रकाश रूप द्वीप को देखने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं के के है केवल आवरण को हटा देना घट के आवरण अज्ञान तो हट गया घट अप्रकाश रूप जड़े है। उसको प्रकाश करने के लिए वृत्ति में जो चिदाभाष हुआ प्रति चित्त का प्रतिबिंब चिदाभाष वो घट को प्रकाश करता है घट का प्रकाश चिदाभाष से होता है वृत्ति से दोनों घट के देश में गए वृत्ति से अज्ञान का आवरण हट गया और चिदाभास से घट का प्रकाश हो गया जिस प्रकार घट का प्रकाश हो गया उसको हम कहते घट ज्ञान घट आयम घटा ये प्रयोग करते अयम घट घट ज्ञान आपको हुआ तो कहे अयम घट अयम घटे घट ज्ञान होने के बाद शब्द प्रयोग किया किन्तु तो अयम घट के बाद घटम हम पश्यामी घटम हम जाना ये शब्द जो प्रयोग होता है तार्किक लोग कहते हैं और एक ज्ञान हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान वेदांति कहता उसी समय घट अयम घट ज्ञान होते ही घटो को मैं देखता हूं इसे निश्चय होता है कभी संशयन होता है घटो को देखता है नहीं देखता हूं इसलिए उसी समय ही जो घट्ट ज्ञान को प्रकाश कर देता है साक्षी घट ज घटाकार वृत्ति उसको प्रकाश करता है साक्षी तो वृत्ति से घटका प्रकाशित तो हो गया प्रकाश हो गया घटका वृत्ति से प्रकाश नहीं हुआ वृत्ति में चिदाभाष होने से घटका द्वारा की तरह प्रकाश हुआ चिदाभाष वि चेतन या जड़ जड़ है चिदाभाष प्रतिबिंब प्रतिबिंब वाला होने से भी चेतन तो नहीं है प्रतिबिंब विशिष्ट वृत्ति जड़ है उसके द्वारा घटका तो प्रकाश हो गया किंतु वह भी प्रकाशित तो होता है साक्षी के द्वारा चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति को भी साक्षी प्रकाश करता है वो साक्षी रूप प्रकाश है वृत्ति ज्ञान का भी प्रकाशक हुआ जो वृत्ति ज्ञान घटका प्रकाशक है वो वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक होता साक्षी तो हम हम कहते घटम हम पश्यामी घटम तो वृत्ति ज्ञान को प्रमाण ज्ञान भी कहते कहीं कहीं उसको प्रमा भी कहते थे क्योंकि ज्ञान हुआ वस्तु तो प्रमाण शब्द का अर्थ अज्ञान निवरण हो जाएगा जो चिद रूप है वह प्रमा है तो भी घटाकार वृत्ति घट ज्ञान कहते हैं उसको प्रमाण शब्द से व्यवहार किया जाता है तो वह ज्ञान हुआ घट ज्ञान घट ज्ञान स्वयं घट का तो प्रकाश हो गया किंतु घट ज्ञान का प्रकाशक साक्षी है तो वो जो प्रकाशक साक्षी है घट ज्ञान जिस प्रकार जड़ रूप प्रकाश है साक्षी इस सा प्रकार जड़ रूप प्रकाश नहीं होगा उस प्रकाश का प्रकाश होने के लिए कुछ भी लक्षण होगा वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक और वृत्ति ज्ञान का जो प्रकाशक केवल वृत्ति ज्ञान का नहीं सुख दुख का भी प्रकाशक इच्छा का भी आपकी इच्छा को आप जानते हैं सुख दुख अनुभव करते हैं जो सुख दुख अनुभव करता है इच्छा को ज्ञान को जानता है वही साक्षी है सुख दुख को अनुभव करने वाला इच्छा को जानने वाला ज्ञान को जानने वाला वो आपसे भिन्न है पे आप हमेशा सोचते साक्षी क्या चीज है साक्षी कहा है साक्षी क्या है साक्षी कहते हैं सुन लता वो साखी क्या है साखी को आपसे भिन्न है क्या जो सुखदुख अनुभव करता है इच्छा ज्ञान को जानता है वही आप जानते हो तो आप ही साक्षी हो वो साक्षी को क्या जानना किस प्रकार जानना वो साक्षी आपका स्वरूप है तो वे आपका स्वरूप उसको साक्षी क्यों कहते हैं शुद्ध आत्मा को साक्षी शब्द से व्यवहार करते हैं साक्षी साक्षी भी व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं है साक्ष्य विषय है और उसके प्रकाश होता है ज्ञान होता है तो आपको साक्षी कहा जाएगा जैसे शुद्ध चैतन्य जागृत काल में भो करने पर जागृत प्रपंच अभिमान होकर उसका नाम हो गया विश्व विश्व तेजा क्या हुआ इसी प्रकार तीनों प्रकाश के संबंध से आत्मा को शुद्ध को साक्षी कहा जाता है अब प्रकाश रूप जितने हैं वो सब मिथ्या है मिथ्या के संबंध से उसको साक्षी कहा जाता है मिथ्या वस्तु तो नहीं तो वो साक्षी वास्तव तो, साक्षी सा, नहीं है शुद्ध चेतन है साखी जागृत तो अवस्था में है सब अवस्था में है जागृत तो अवस्था में साक्षी है किसका प्रकाश करेगा घट तो तो तो को प्रकाश करेगा घट को तो प्रमाता प्रकाश करता है वही साखी है या दूसरा है घट को जानने वाला घट प्रमाता है द्रष्टा है जो दृष्टा है वही साक्षी है क्या हम्म प्रमाता प्रमाता का ज्ञान और घट का ज्ञान भेद है तो प्रमाता ज्ञान क्यों ज्ञान को जो प्रकाश करता है ज्ञान को जो प्रकाश करता है वो साखी इच्छा को प्रकाश करने वाला सुख दुख को जानने वाला जागृत अवस्था में सुख को दुख को जानने वाला प्रमाता नहीं है साखी क्योंकि प्रमाता प्रमाण से ग्रहण करेगा प्रमाण से ग्रहण करेगा तो प्रमाता होगा सुख दुख भी साक्षी अंतकोण के धर्म को साक्षी प्रकाश करता है साक्षी का ज्ञान हमेशा भ्रम नहीं है कभी भ्रम होता है कभी यथार्थी भी होगा और साक्षी जागृत अवस्था में किसको प्रकाश करेगा अंतकर्ण धर्म को सब प्रकाश कर लेता है और किसको प्रकाश करेगा द्रणीग। द्रणीग। हाँ प्रातिभाषी को भी साक्षी प्रकाश करता है तो जागृत अवस्था में साखी क्या करता है प्रातिभाषी का सर्प रज सर्प आदि को भी प्रकाश करता है अंतकण धर्म सुख दुख ज्ञान इच्छा आदि को प्रकाश करता है वृत्ति को प्रकाश करता है अंतकन के परिणाम वृत्ति सुखो दुख भी वृत्ति है इच्छा भी वृत्ति है काम आदि वृत्ति है वृत्ति के अभाव भी प्रकाश करता है जिस कोई वृत्ति नहीं समाधि अवस्था में उसके अभाव को भी प्रकाश करेगा वृत्ति वृत्ति के अभाव को प्रकाश करेगा प्रतिभाषी को प्रकाश करेगा सपन अवस्था में साक्षी रहेगा किसको प्रकाश करेगा सारे स्वप्न प्रपंच जी दिशा जागृत अवस्था में घटपट को प्रकाश करता है साक्षी या प्रमाता प्रमाता अब प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों को मिला करके क्योंकि घट ज्ञान कहेंगे तो घट विशिष्ट ज्ञान घट ज्ञान वन हम तो घट घट ज्ञान का विषय है घट और घट ज्ञान को जो प्रकाश करता है ज्ञान उसका विषय क्या होगा घट ज्ञान और घट भी घट ज्ञान कहेंगे तो घट भी उसमें विशेषण हो गया घट ज्ञान कहेंगे तो घट उसमें विशेषण घट विशिष्ट ज्ञान को प्रकाश करेगा साखी घट को प्रकाश करेगा घट ज्ञान और घट ज्ञान को प्रकाश करता है साखी घट ज्ञान को प्रकाश करेगा जो साखी उसका विषय घट विशिष्ट ज्ञान घट भी विषय हो जाएगा ज्ञान भी विषय हो जाएगा और उसका आश्रय आत्मा भी विषय है आत्मा भी जो विषय है आत्मा कौन सी आत्मा है लोग जिसको आत्मा कहते हैं अंतकरण विचिट चेतन को जिसको प्रमाता कहते हैं शुद्ध आत्मा वो विषय है शुद्ध आत्मा तो वही साक्षी इसलिए जो प्रमाता कहा जाता है वो शुद्ध आत्मा नहीं है साक्ष है ये तार्कि नहीं मानते जो प्रमाता है अंत ज्ञान का आश्रय उसको कहते ज्ञान आत्मा ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान कहेंगे तो उसका अधिकरण कौन होगा आत्मा ज्ञान है वृत्ति ज्ञान और वृत्ति ज्ञान का आश्रय होता है वृत्ति का आश्रय वृत्ति मत वृत्ति वाला वृत्ति वाला कौन है अंतकर्ण वृत्ति किसकी है अंतकर्ण का परिणाम वृत्तिवर्ण से वृत्ति मत हो गया अंतकर्ण अंतकर्ण विशिष्ट चेतन प्रमाता कहते हैं उसको आत्मा मानते तर्क में आत्मा प्रमाता कहते हैं ज्ञान है वृत्ति ज्ञान तो वृत्ति ज्ञान है जड़ होने पर भी घटों को प्रकाश करता है चेतन के संबंध से उसको प्रकाश करने वाला वृत्ति ज्ञान को प्रकाश करने वाला साखी है तो ब... स्वप्न अवस्था में सपन प्रपंच को प्रकाश करता है साखी स्वप्न अवस्था में कभी भ्रम होता है रज में सर्प भ्रम हो सकता है और वास्तव सर्पद भी दिखता है सपन वास्तव सपने में कभी सर्प दिखेगा कभी रज में सर्प भ्रम हो गया फिर देखा रोजिए सपना में जो दिखता है भ्रांति सर्प हो वास्तव स्वनकालीन और वास्तव हो सौ वासना में है सपने में कभी भ्रम ज्ञान भ्रम ज्ञान का नाश निवृत्ति हो जाती है हो सकती हो सकती कभी होता कभी नहीं होता है कभी यथार्थ मान लेता है दूसरे देखा दूसरे समझ लिया पहले पेड़ देखा समझ या समाज थोड़ी देर देखा पेड़ नहीं घोड़ा है तो कहीं भी ठीक है उसके बाद देखा घोड़ा ने अग्नि जल रही तो भी है, ठीक है उस संदेह नहीं होता कभी कोई संदेह नहीं होता है वो देखा वो देखा जो देखा हो अपने को देखा बंदर चलांग तो उस समय ठीक है चला रहा वहां पहुंच गया तो वहां देखा अपने को बकरा है तो ठीक लगता है जैसे जो लगा उसी कभी देखा नहीं तो कभी देख सकते हो <laughs> जैसे लगता है खाली पेड़ घोड़े कह से आश्चर्य लगता है कि आप जैसा समझो जहाँ है जैसा है वही लगता है कभी कितने साल पहले के बातें तो उस सत्य लगता है जो मर गया उसके साथ बात करते तो वो भी सत्य लगता है ये यदि संभव है तो क्या नहीं संभव सब ऐसे सपने में होता है सब उसको प्रकाश करने वाला साक्षी है सपना अवस्था में साक्षी रहेगा ना नहीं मन के द्वारा स्वप्न दर्शन नहीं होता है क्योंकि मन ही स्वप्न विषय बन गया मन को प्रमाता जानता है नहीं मनु को नहीं जानेगा क्योंकि अंतकोण विशिष्ट चेतन है प्रमाता वो यदि मन प्रमेय हो जाएगा तो मन प्रमाता में आ जाएगा प्रमेय में आ जाएगा जा कर्ता भी हो जाएगा कर्म हो जाएगा कर्मत्व एक में नहीं रहता है कर्म करते वृद्ध से वो तो प्रमेय है, है तो प्रमाता नहीं प्रमाता तो प्रमेय नहीं होगा इसलिए उसको जानने वाला प्रमाता नहीं अलग है वही साक्षी है साक्षी जागृत अवस्था में है स्वप्न अवस्था में सुश्रुत अवस्था में साक्षी है क्या अंतकण है सुचुद्ध अवस्था में अंतकण अज्ञान में लीन हो गया अज्ञान में लीन हो गया तो अंतकण का बिल्कुल अत्यंत विनाश हो गया निरन्वय कुछ रहा ही नहीं ऐसा नहीं है अंतकण कारण रूप में लय का अर्थ कारण रूप अवस्थानम अज्ञान रूप से रह गया अंतकण सूक्ष्म रूप से रहा जो अंतकण में चिराभास होकर जीव कहला था उस समय अंतकर्ण कारण रूप अज्ञान रूप हो गया उसमें चिराभास तो जीव सुश्रुति अवस्था में रहता है या नहीं रहता है नहीं। रहता है नहीं तो सो गया तो कोई के मर गया करके ले लेंगे उठने के पहले समस्या में पहुंचा देंगे जीव रहता है तो अज्ञान में पति भगवान चिदावास रहता है कारण रूप से रहता है कारण रूप से रहने से क्या है जितने संस्कार जितने पुण्यपाप कर्म अंतकर्ण में सब अज्ञान में रहता है और सब का अज्ञान सब के अंतकरण अज्ञान तो एक ही सारे अंतक सब अलग अलग पुटली पुट पुटु बांध करके अज्ञान में लीन हो गए जब जगेंगे प्रलय के बाद सब अपने अपने संस्कार लेकर आएंगे सरस्वती के बाद आएगा अपने कर्म वासना सब लेकर स्वप्न में आता है और सुश्रुक्ति अवस्था में अज्ञान रहता है अज्ञान का प्रकाश होता है सश्रुति का निद्रा का प्रकाश होता है निद्रा को जानते हैं हम सुश्रुति को तभी उठने के बाद कहते हैं ना न किंचितवेदिशम सुखम अहम और स्वापसम सुख से सो गया कुछ पता नहीं चला ये जो कहते हैं सुश्रुति का अनुभव जित नहीं करेंगे सुश्रुति विषय शब्द प्रयोग नहीं कर सकते सुश्रुति शब्द से कहो कुछ पता नहीं चला सो गया ये जो कहते हैं सुश्रुति अवस्था का अनुभव होता है अज्ञान का अनुभव भी होता है सुश्री अवस्था का सुश्रत अवस्था का अभा... अनुभव करने पर उठने के बाद जो कहते हैं स्मरण करते हैं तो स्मरण होता तो अनुभव अनुभव का अर्थ अज्ञान का प्रकाश होता है अज्ञान का प्रकाश करने के लिए स्थूल और सूक्ष्म कारण तीनों से विलक्षण रहता है क्योंकि कारण भी प्रकाशीय हो गया अज्ञान हो गया प्रकाश्य प्रकाश्य से भिन्न है प्रकाशक प्रकाश्य का प्रकाशक प्रकाश के सजातीय भी नहीं है प्रकाश जीदी आलोक है प्रकाशक आलोक नहीं होता है प्रकाश जीते तेद भौतिक है प्रकाशक भौतिक नहीं हुआ इसी प्रकार दृश्य जीते है दृश्य के विलक्षण विजातीय है चेतना चेतन तेव्य विलक्षण साखी उसे विलक्षण होता साखी साखी हो गया विलक्षण जागृत सपन सुश्रुति तीनों हो उसका दृश्य जागृत प्रपंच को प्रमाता तो जानता है प्रमाता प्रमाण प्रमे सब को प्रकाश करता है त्रिपुटी को प्रकाश करता साखी सपनों को भी प्रकाश करता है साखी सुश्रुत में निद्रा अज्ञान को भी प्रकाश करता साखी तो एक साखी सुश्रुत में एक साखी सपने में और साखी एक जागृत में कितने हो गयी तीन है एक है घाट को देखते समय आप घट को देखते हो कभी पट को देखा कभी रूप ग्रहण किया कभी रस ग्रहण किया कभी गंध ग्रहण किया तो रूप रस गंध ग्रहण करने वाले तीन हो गए क्या आप रूप को देखते हो कभी खाते हो रस ग्रहण हो गया कभी गंध ग्रहण होगा इस प्रकार आप एक विषय भिन्न होने पर रूप ज्ञान रस ज्ञान गंध ज्ञान भिन्न भिन्न कहा गया इसी प्रकार विषय जागृत स्वप्न सुश्रुति विषय भिन्न ही जागृति विषय स्थूल स्वने सूक्ष्म और सुश्रुति में कारण विषय भिन्न होने पर भी दृघ रूप प्रकाश साक्षी एक है और वो ये जो प्रकाशक है वो प्रकाश है या प्रकाश्य से भिन्न है प्रकाश से भिन्न है विलक्षण है तो जाते नहीं विजातीय है ये सब जितने प्रकाश है सब जड़े है उसे विलक्षण है साक्षी और साक्षी शब्द के लिए मधुसूदन सरस्वती स्वामी अद्वित सिद्धि में कहते हैिहा अंतकन उपहित चैतन्य अविद्या उपहित चैतन्य करके माया उपहित चैतन्य करके दो साक्षी बताए जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी वो समझाने के लिए दो अलो क्या है एक साक्षी है वो अज्ञान वृत्ति उपहित चैतन्य अज्ञान वृत्ति सुस्वती अवस्था में जो अज्ञान का प्रकाश होता है साक्षी प्रकाश करता है साक्षी अज्ञान को जो प्रकाश करेगा शुद्ध चेतना किसी का साधक नहीं है उसमें कोई क्रिया नहीं है प्रकाश करने के लिए जिस प्रकार जागृत अवस्था में चेतन के द्वारा घट प्रकाश होगा किंतु तो अंतकरण वृत्ति होकर के वृत्ति के द्वारा ज्ञान होता है वृत्ति इसी प्रकार सुश्रुति अवस्था में अज्ञान जो ज्ञान होता है अज्ञानाकर वृत्ति होकर के अज्ञान का ज्ञान होता है उपाहित चेतना, उपाहित तो कहेंगे तो उपाधि वाला को उपहित तो कहते हैं विशेषण अलग होता है उपाधि अलग है लंब कर्णम आनय लंबे लंबे कान वाला आया जब आया उसके साथ कान है नहीं वो लंबकर्ण व्यक्ति कहेंगे तो कान उसके साथ रहता है कार्य अन्वित सत्य व्यावरतकम विशेषण तो पहले बताया था कार्य के साथ अनो संबंध होकर के भेदक होता है कोई व्यक्ति है इसका कान छोटा छोटा कोई व्यक्ति लंबा लंबा बड़ा बड़ा व्यक्ति कान वाला है तो कान को देखें से पता कि चल गया ये लंबा कान है गधा का भी कान लंबा लंबा होता है होता ना नहीं इतने लंबा कान नहीं तो भी बड़े बड़े कान होता है छोटे कान इसका होता है छोटे कान अच्छा नहीं लगता है तो इसे कान को देख कर व्यक्ति का परिचय हो गया जो भी व्यक्ति आता है साथ में कान रहता है विशेषण हुआ ये आकाश को ही श्रवण इंद्रिय कहते तर्क में किंतु आकाश तो सर्वव्यापक है सबको श्रवण इंद्रिय नहीं कहते ये कान कहे कान के अंदर आकाश है उसको, उसको कहते श्रवण इंद्रिय कर्ण सस्कुली कहते सस्कुली तो मालुका पुरात को भी कहते कान विषाह दिखता है उसके अंदर आकाश को कहते श्रवण इंद्रिय तो श्रवण इंद्रिय कहेंगे तो वस्तु तो आकाश ही इंद्रिय है कान नहीं है कान के अंदर है कान उसका व्यावर्तक का हुआ भेदक हुआ अन्य आकाश को नहीं कान के अंदर आकाश को कहेंगे तो कान उसकी उपाधि हुई स्फटिका दस बीस स्फटिका है कोई कहते हो लाल स्फटिक को ले आओ वो लाल क्यों उसके पास लाल कपड़ा है तो लाल दिखता है उस का लाल है क्या पास में पुष्प है लाल जपाक समय तो लाल दिखता है उधर फटिका दिखता है उधर पट्टे दिखता है वहां कोई नीला वर्ण पुष्पा है तो नीला दिखता है कोई पीला पुष्प है तो फर्स्ट का पीला दिखता है कहते लाल को ले आओ तो लाल स्पटिका को जो लाएंगे उस पटी को ला सकते है उसके साथ लाल वर्ण आ जाएगा देखो ये उपाधि है वर्ण कार्य के साथ अन्य नहीं हुआ रक्त वर्ण का स्पटिका आ गया लाल वर्ण नहीं आया उस पट्टी का लाकर यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया तो सफेद दिखेगा यार से ज्यादा तो अलग दिखेगा लाल है उपाधि कार्य के साथ अन्य नहीं हुआ किंतु रक्तम स्फटिका माने कहेंगे तो पीला स्फिक को लाएंगे शुक्ल को, तो को लाएंगे तो रक्त को लाएंगे तो रक्त व्यावर तक तो हुआ ना नहीं अन्य स्पटिका नहीं लाल का लाओ पांच दस का पड़ इधर उधर रहे सब लाल दिखेंगे कोई किस्सा दिखता कोई शुक्ल दिखता है स्वच्छ कोई लाल कोई अपने अपने पास कोई इसके पास रहेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा तो रक्त का रक्त कहन से इतर भी आवर्तक हो गया भेदक हो गया भेदक होते हुए कार्य अन्य है उपाधि जो रक्त जपा कर उस कार्य के साथ अन्य नहीं हुआ स्फटिका अलग है ओके वाला परिचय का हुआ इसी प्रकार विद्या वृत्ति उपहित तो चैतन्य है। तो साक्षी वृत्ति के द्वारा उपहित वृत्ति साक्षी कोटि में नहीं रहेगी वो दृश्य कोटि में वृत्ति है वृत्ति जड़ है जड़ वर्ग जितने सब साक्षी है साखी दृग चेतन चेतना जो साक्षी है उसमें वृत्ति केवल उसको परिचय कर देने वाले हो गई भेदक हो गई व्यावरत का साखी कोटी में नहीं स्पर्ट, रक्त स्पटिका माने स्फटिकों जो लाएंगे उसमें रक्त बना नहीं रहा किन्तु तो रक्त स्पटिका कहते समय लाल को दे करके आपको लाना पड़ा लाल जो दिखता उसको लाया तो रक्त कहन से लाल रूप भेदक हुआ शुद्ध स्फटिका वहां है ये लाल है लाल स्फटिका शुद्ध स्फटिका से व्यावर्तक हुआ किंतु उसके साथ रक्त रूप नहीं रहा इसी प्रकार शुद्ध अविद्या वृत्ति उपहित तो होने पर साक्षी कहा गया शुद्ध चेतना ही है प्रकाश करने वाला अविद्या वृत्ति साक्षी कोटि में नहीं रहा किंतु साक्षी शब्द कहने के लिए जब रक्त पुष्प नहीं रहेगा तो रक्त स्फटिका कहेंगे रक्त रूप रहने से को रक्त कहा गया इसी प्रकार साक्ष्य के संबंध से उसको साख्य कहा गया शुद्ध चेतन को और विचार करेंगे तो वास्तव तो अत्यंत शुद्ध नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ है उपाधि रूप से कुछ संबंध हुआ कार्य के साथ नहीं रहा अलग हो गया किंतु वो कुछ संबंध होकर के साकी कहा गया साक्ष्य संबंध के मैंने साख्य नहीं कहा जाएगा वो संबंध वास्तव नहीं अलग बात है शब्द स्फटिका रक्त स्फटिका में भेद हुआ रक्त रूप का उसमें संबंध वो उस संबंध वास्तव में आध्यासिक है इसी प्रकार साक्षी के साथ साक्षी का संबंध आध्यात् आरोपित तो है तो साक्ष्य संबंध से साक्षी हुआ सूत्र अवस्था में अविद्या वृत्ति रहती है वृत्ति रहने से जो अज्ञान का प्रकाश हुआ ज्ञान हुआ वृत्ति में क्योंकि ज्ञान का संस्कार तभी होगा ज्ञान नष्ट होने पर संस्कार उत्पन्न होता है ज्ञान नष्ट होगा तो संस्कार होगा संस्कार उनसे स्मरण होगा साक्षी नित्य है यदि रहेगा तो उससे संस्कार ही नहीं होगा तो स्मरण कैसे होगा ज्ञान का नाश तभी होगा ज्ञान की अवषदि का वृत्ति जैसे जागृत काल में घट ज्ञान का नाश में बताया घटाकार वृत्ति का नाश हुआ घाटाकार वृत्ति की उत्पत्ति हुई घटाकार वृत्ति का नाश हुआ घटा देखते हैं फिर पट दिखने लगा बंद कर दिया तो घटाकार वृत्ति नहीं रही प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं तो पटाकर वृत्ति हो गई तो वृत्ति का नाश हो गया वृत्ति का नाश हो मतलब घट ज्ञान का नाश हो गया घट ज्ञान का संस्कार रहा आंख बंद कर स्मरण कर सकते हैं बाकी भी बाद में भी स्मरण करते हैं इसी प्रकार में अविद्या वृत्ति होने से ये ज्ञान उत्पत्ति हुई उसका नाश भी हो गया वृत्ति का जग जा गए अविद्या वृत्ति का नाच हो गया संस्कार हुआ फिर स्मरण होता है तो वृत्ति ज्ञान वृत्ति के द्वारा वृत्ति अविद्या वृत्ति उपहित चेतन को साक्षी कहते हैं कहीं कहीं मधुसूदन स्वरस्वी अद्वित सिद्धि में वृत्ति प्रतिफलित तो कर दिया वृत्ति प्रतिफलित तो करके वो वास्तव नहीं शुद्ध नहीं है व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं है उसको पारमार्थिक स्वरूप को समझने के लिए जागृत उससे स्वप्न संश्रुति फिर उसका प्रकाश होगा इसको समझने के बाद फिर समझना वृत्ति अविद्या को छोड़ दिया शुद्ध चिन्ह मात्र है ये तीनों के संबंध से उसको कहते जैसे तुरिया कहते हैं जागर सपन सरस्वती थी तीन हो गई उसके बाद आएगा चतुर्थ तो आत्मा को तुरिया कहते हैं चतुर्थ चतुर्थ तभी कहा जाएगा तीनों है तो जाग्र सप्वती तीन है तो ये चतुर्थ है तीनों नहीं तो उसको चतुर्थ क्या कहेंगे तीन किसके पुत्र है और एक पुत्र है तो उसको चतुर्थ गायेंगे अब तो चतुर्थ क्या तीन पुत्र नहीं वास्तव कल्पित है तो चतुर्थ होगा और एक ही एक ही एक ही पुत्र का है सपन में देखा तीन पुत्र और जागृत में एक पुत्र हुआ चार हो, हो गए ना कल्पित को ले करके चतुर्थ का है वास्तव का एक ही पुत्र है इसी प्रकार जो शुद्ध चेतन को चतुर्य कहते तूर्य शब्द कहा था चतुर्थ चतुर्थ है माया संख्या तूर्य तीन कल्पित संख्या को लेकर के तूर्य कहते इसी प्रकार जागृत सपन सु को ले करके साखी कहते तो साखी शब्द शुद्ध चेतन है शुद्ध चेतना साखी को साखी हो जाता है शुद्ध चेतना चेतन प्राज्ञा भी हो गया किंतु विश्व तेजस प्राज्ञा से विलक्षण है साखी शुद्ध चेतना किसके संबंध से सुवर्ण भूषण कटक का कुंडल मुकुट हो गया किंतु मुकुट से भिन्न है सोना है नहीं मुकुट को नष्ट करेंगे तो सोना रहेगा क्योंकि सुवर्ण मुकुट से भिन्न है इसको ध्यान रखे मुकुट से सुवर्ण भिन्न है मुकुट से सुना बिना मतलब मुकुट के बिना भी सुबर्ण रहा सोना के बिना सोना का मुकुट रहिया इसलिए मुकुट सोना से बिना नहीं तंतु के बिना पट नहीं रहता है पट तंतु से बिना नहीं पट के बिना तंतु रहेगा इसे तंतु पट से भिन्न है इसको ध्यान रखकर के कारण कार्य से बिना कार्य कारण से बिना नहीं अधिष्ठान अध्यस्थ से भिन्न अध्यस्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं है में भी कुछ वृत्ति को लेकर साखी शब्द कहने से चेतना तो साखी हुआ किंतु शुद्ध चेतन को समझने के बाद साक्षी को समझने के बाद उपाधि को छोड़ कर समझना जो लाल स्फटिका दिखता है का वास्तव कौन हुआ रक्त रूप वाला नहीं है रक्त रूप से परिचय हो गया वस्तु तो उसमें रक्त रूप है ही नहीं इसी प्रकार साखी कहते समय वृत्ति उपही को तो साखी कहा वृत्ति साखी कोटी में रहेगा स्फटिक रक्त रूप वाला में स्फटिका तो रहा क्या स्फटिक शुक्ल है इससे साक्षी दक्षिण मात्र अलग है उसके द्वारा परिचय तो होता है तो वृत्ति अविद्या वृत्ति अथवा अविद्या साक्षी कोटि में है रहेगा साक्षी कोटि में साक्ष्य कोटि में हो गया साक्षी दृश्य हो गया प्रकाश साक्षी अलग है वो साक्षी जो सुश्रुति को प्रकाश करता है वही स्वप्नों को प्रकाश करता है वो जागृत काल में अंतकरण धर्म राज्य सर्पादी सब को प्रकाश करता है वो प्रकाश करने वाला ही वास्तव स्वरूप आपका स्वरूप है वो आप ही प्रकाश करते हो जो प्रकाश करने वाला वो प्रकाश सूर्य चंद्र प्रकाश के सजातीय नहीं है सजातीय प्रकाश सूर्य को प्रकाश नहीं कर सकता है वो विलक्षण है सपन में जो प्रकाश है जिस प्रकाश व्यवहार करते हैं वो प्रकाश बाह्य प्रकाश है नहीं है इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश बताने के लिए सु में स्वप्न अवस्था को लेकर के कहा गया बाहर अभी इस समय अन्य प्रकाश बाहर है अन्य प्रकाश हो होने से आत्मा स्वयं प्रकाश ये मालूम नहीं होता है जब बाहर कोई प्रकाश नहीं रहे तो ज्ञान होता है तो प्रकाश मालूम होगा तो अंधकार हो जाएगा दिन रात को कोई प्रकाश नहीं तो आत्मा स्वयं प्रकाश मालूम होना चाहिए किन्तु तो मन है मन के द्वारा जानते ही जैसे घटो को जानते हैं चक्षु के द्वारा चक्षु को जानते हैं मनो के बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा सपना अवस्था में अंधकार में भी ज्ञान होता है अंधकार में बुद्धि के द्वारा स्वयं प्रकाश के होगा तो वो स्वप्न अवस्था में बुद्धि अंतकर्ण स्वयं विषय बन गए बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं होता है जैसे प्रमाता के द्वारा अंतकोण का ज्ञान नहीं होता है अंतक स्वयं स्वप्न प्रपंच बन गया उसको प्रमाता अथवा अंतकरण प्रकाश नहीं कर पाएगा उससे भी है प्रकाश बाह्य प्रकाश नहीं होने पर भी प्रकाश रहता है बुद्धि को जानने वाला आपकी बुद्धि को आप जानते हो परोक्ष अपरोक्ष अपरोक्ष अपरोक्ष डरते है परोक्ष नहीं आपकी बुद्धि को आप जानते हो हाँ बुद्धि पूछे कितना बड़ा है कैसा है कैसा रूप ये नहीं जानते है, कितने बड़ा कहा है किसा है किन्तु बुद्धि का ज्ञान होता है बुद्धि का ज्ञान होता है बुद्धि के परिमाण का ज्ञान नहीं बुद्धि का परिमाण इतने ज्ञान ऐसा नहीं होता है आत्मा का ज्ञान होता है आत्मा कितने बड़ा ज्ञान नहीं होता है तार्कि आत्मा का प्रत्यक्ष होता है मन के द्वारा किन्तु आत्मा का परिमाण यदि प्रत्यक्ष हो जाए उसमें विवाद नहीं होना चाहिए ये पुष्प है ना नहीं कभी विवाद करते मिलकर के पुष्प है घड़ा है विवाद होता है प्रत्यक्ष दिखता है आत्मा के विषय कितु विवाद है को कोई कहता अनु कोई कहता देह के जैसे कोई कहता है व्यापक कि कितने इसलिए आत्मा का प्रत्यक्ष मानने वाले भी आत्मा का परिमाण के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है इस पर कार बुद्धि का प्रत्यक्ष होता है अब जानते हो मुझे बुद्... मेरी बुद्धि हुई घट ज्ञान हुआ बुद्धि ये बुद्धि आप जानते हो जो आपकी बुद्धि आपको जानते हो प्रकाश करते हो वो जो प्रकाश करने वाला जानने वाला वो कहाँ रहता है मालूम है वो आप ही आप जानने वाले साखी साखी कहते समय लगता है हम हमते हम बैठे साखी को कहा है साखी क्या नहीं, क्या चीज़ है साखी क्या है वो साखी समझ नहीं आता है साखी के आप तो अपने स्वयं साखी जो सुस्ती के अनुभव करने वाले सपनों को देखने वाले राजस्व को देखने वाले वही साखी है किन्तु क्या है आप कहते हम कहते समय इतने देहाती के साथ तादात्म विपरीत भावना है हम कहते समय ये पूरा आ जाता है हम कैसे साखी है साखी वही होगा जो जानने वाला दृश्य नहीं हो एक दृक और दृश्य जितने दृश्य है सब को प्रकाश करने वाला दृक है दृक स्वयं यदि दृश्य होगा वो तो वास्तव दृक नहीं है जो प्रकाश है हो गया वो स्वयं प्रकाश नहीं है घट को प्रकाश करने वाले प्रदीप सूर्य आदि सूर्य वास्तव प्रकाश नहीं क्योंकि वो भी ज्ञान से प्रकाशित होगी शक्ति से प्रकाशित होगी एक श्वक्य में ऐसे करे का अंत जो बुद्धि को जानने वाला प्रकाश वो स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाश करने वाला कोई दूसरा है नहीं इसे साक्षी को जानना क्या हो सब को जानने वाला साक्षी ब्रहतारण विज्ञान तारम अरे क्या जानी आती जो सब को प्रकाश करने वाला उसको किससे जाने किसके द्वारा जाने तो तीनों प्रपंच को प्रकाश करने वाला साक्षी हो गया अविद्यावृत्ति उपहित तो चैतन्य अविद्यावृति उपाधि उपाधि होने के कारण साखी कोटि में नहीं रहेगी साखी कोटि में केवल चेतना ही चेतन है स्फटिका का दृष्टान्त बताया समझे ना लाल स्फटिका सफेद सफेद स्फटिकवन है लाल पुष्प पा के पास होते रक्त दिखता है रक्त कहन से परिचित हो गया कि स्फटिका जब लाए तो रक्त रूप उसमें नहीं लाया नहीं आया लंबा कान वालाएगा तो कान तो साथ में रहा रक्त स्फटिक को लाए तो रक्त रूप साथ में नहीं रहा तो रक्त रूप हो ये उपाधि और करना है दंडी पुरुष विशेषण है ये ऊपर उपाधि और एक होता उपलक्षण कहा का घर में घर के भर बैठा है कौवा चल गया तो भी घर का परिचय हो गया वो काक का हो गया उपलक्षण नहीं रहने पर भी व्यावर्तक होता तो उसको कहते उपलक्षण उपाधि है विद्यमान होने पर व्यावरतक हो? रक्त पुष्प को हटा दो तो, फटिको लाल दिखे ना लाल दिखता है जिस पुष्प के कान उसको हटा दो लाल दिखेगा इसलिए उपलक्षण है उपाधि है रक्तरूप उपा। पुष्प उपाधि उपलक्षण हो तो चले जाने पर भी दिखना चाहिए किंतु वो चले जाने पर भी रक्त कवा चलेगा उसका कुछ चिन्ह आदि है उपलक्षण कहते अविद्यमान भी इतर व्यावर्तक होता है उपलक्षण विद्यमान क्षति कार्य अन्य क्षति व्यावर्तक होता है उपाधि और विद्यमान हो कार्य अन्य हो तो विशेष होगा विद्यमान कार्य अन्य सति व्यावर्तकम विशेषणम और विद्यमान कार्य अन्य इतर व्यावर्तकम उपाधि और अविद्यमानी कार्य अन्य सती व्यावर्तकम उपलक्षणम ये उपलक्षण है तो अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य साखी है उसको समझना यही साखी मैं हूं यही जो मैं साखी इसका यदि साखी शब्द से केवल नहीं तीनों को प्रकाश करने वाला मैं हूं जागृत अवस्था में भी उसका अनुभव वृत्ति के साक्षी वृत्ति अभाव के साक्षी एक चेतन है तुम पदार्थ, तुम पदार्थ उसको यदि ठीक ठीक कर समझ लिया वही त्वम पदार्थ त्व पद का लक्ष्यार्थ हम उसको समझ लिया तो ब्रह्म के साथ एकता में कोई आपत्ति नहीं और साक्षी को जो नहीं मानते हैं प्रमाता को लेकर ब्रह्म के साथ एकता कैसे करेंगे उनको लगता है बिल्कुल विपरीत हो नहीं सकता है इसलिए जब तक साक्षी को नहीं समझे अब परमाता जो जानने वाले प्रमाण से जानने वाले परमाता को मैं समझ बेटा उसके साथ ईश्वर के ब्रह्म के ऐसा एकता कभी नहीं हो सकती है एकता होने के लिए पहले साक्ष्य को समझना है समझना क्या है साक्ष्य को अलग कर दो तो साक्षी बच जाएगा साक्ष्य दृश्य मिथ्या को सब हटा दो तो सब दृश्य हट जाएगा तो आप रहोगे रहो अच्छा, या नहीं रहोगे अच्छा शरीर आपका दृश्य या नहीं उसको हटाने पर आप रहोगे हटाने का नहीं फेंकना कहां हटाओगे जागृत तो पर मुझे हटा दो कहाँ हटाऊे कहाँ लेकर ये पर्वत लेकर वहां कहा, कहा ले ले हाँ समुद्र में समुद्र पर ही कहा समुद्र के लिए इधर तो यहां भी रह जाएगा कहाँ डालना है जागृत तो पर मुझे कहाँ डाल लेकर के के आ जहाँ समुद्र नहीं पर्वत नहीं वहां लेकर डाल देंगे और आकाश से कहा डालेंगे कहा हटाने का नहीं मिथ्या तो निश्चय करना है हटाना दृश्य जितने है साखी से आपसे बिन्ना है उसको हटाओ हटाकर मिथ्या बुद्धि कर मैं नहीं हूं जिस प्रकार दृश्य करना इस शरीर भी यदि दृश्य है तो आप नहीं शरीर शरीर इंद्र मनोबुद्धि को हटाओ चित्तन चिद्र पर रहेगा ओ साखी को समझना वही चिन्मात्र सदा शिव हो ओम शन्नो शं नरुण शन भवत्म शन्ना इंद्र बृहस्पति शन्नो शनो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वाय प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशिशं सत्यम वादिसं